छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही मैं आपका स्वागत है और आज एक हफ्ते के गैप के बाद यानी कि पिछले हफ्ते मेरी पत्नी ने मेरे स्थान पर अपनी कुछ बातें कही थी तो इस हफ्ते जाहिर है कि मेरा ही मौका है मैं कुछ कहूंगा तो इसमें आज मैं सबसे पहले आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो कि हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है वो है मार्च महीने का डर तो साहब मार्च महीने का डर मेरे लिए तो यूं भी कुछ खास है मेरी शादी हुई थी मेरी पत्नी का जन्मदिन है मगर खैर वो अलग मार्च महीने का डर इसलिए बैठा रहता है हम लोग जो बैंक में नौकरी करते थे हमको अपने टारगेट्स अपने जो बजट हिसाब किताब क्लोजिंग उसकी वजह से डर लगता था उसके बाद जाहिर है इनकम टैक्स का डर वो भी सामने आता था और पिछले साल से मार्च महीने का डर कोरोना बाबा की वजह से और भी बढ़ गया तो साहब इस साल जब मार्च के महीने में एक अच्छी खबर आई कि पहली मार्च से कोरोना बाबा से मुक्ति पाने के लिए वैक्सीन लगना शुरू होगी तो हम लोग बहुत ही उत्साहित हो गए और सच पूछिए तो फरवरी से ही वह उत्साह यानी जब से अनाउंसमेंट हुआ तब से वह उत्साह दिन दूना और रात चौगना बढ़ने लगा और मुझे नहीं लगता है कि मार्च का इंतजार कभी भी वो साल उन्नीस यानी जब शादी हुई थी उस साल को छोड़कर कभी भी इतनी बेसब्री और बेकरारी से किया गया होगा ना मालूम क्यों ऐसा लगने लगा था कि बस अगर मार्च आ गया तो वैक्सीन लग जाएगी और उसके बाद तरह तरह की योजनाएं भी मन में पनपने लगी देखिए वो सब तो भूल गए कि वैक्सीन जो है वह सुरक्ष, पूरी सुरक्षा नहीं है और वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा ये सब किनारे चला गया और साहब फरवरी से ही योजनाएं बनने लगी कि बस वैक्सीन लगी और उसके बाद हम चल पड़े कहा चलेंगे क्या करेंगे ये सब तो बाद की बातें हैं बाद में सोचेंगे मगर बस चल पड़ेंगे यहां से हट जाएंगे तो साहब होते होते मार्च भी आ गया और हमारे मित्र है जेटली साहब जेटली साहब ने तो याद दिलाना शुरू कर दिया कि बस याद है कल पहली मार्च है नौ बजे सुबह ऐसा लगने लगा कि कोई उत्सव सा है और हम लोग उस उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सच पूछिए जेटली साहब ने तो पहली मार्च को नौ या दस बजे जाकर वैक्सीन लगवा भी लिया और लगवाने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे सूचित भी किया कि भैया मैंने तो वैक्सीन लगवा लिया तुमने क्या किया अब साहब मैं तो थोड़ा ढीला था मैं इंतजार अलबत्ता कर रहा था मगर आ, मैं वैक्सीन लगवाने के लिए मैंने कुछ उत्साह नहीं दिखाया था कि मैं लगवाने जाऊंगा जैसे बोलते हैं ना विचार और कर्म में सामंजस्य नहीं था यानी सिंक नहीं नहीं हो पाया था तो खैर मगर जब उनकी बातें सुनी तो उत्साह का संचार हो गया और विचार जो थे वो कर्म में परिवर्तित होने लगे और दो तारीख की सुबह पत्नी को साथ बैठाया और मोटरसाइकिल पर निकल पड़े तो सबसे पहले हम एक अस्पताल जो हम लोग के घर के पास है मेडिविजन या क्या उसका नाम है सेक्रेटेरिएट पता चला तो मैं शायद आपको बता चुका हूं कि मैं हैदराबाद में रहता हूं तो मेरे घर से दो किलोमीटर दूर दिखा रहा था मैप में मैं वहां गया जब हम 9 बजे वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा अरे साहब अभी कहा जो वैक्सीन लगाने वाले हैं वो तो 11 बजे आते हैं हमने कहा साहब 11 बजे क्यों बोले नहीं नहीं वो उनका समय है तो हमें समझ में आया कि भाई हम सरकारी कर्म, कर्मचारी नहीं कहना चाहिए सरकारी विभागों के तौर तरीके शायद थोड़े भूल से गए हैं क्योंकि यदि 9 बजे का समय है तो 11 बजे आना तो स्वाभाविक है वो आना ही चाहिए 11 बजे फालतू में दो घंटा पहले आकर क्या करेंगे हम क्यों इंतजार करें जिनको जरूरत है वो इंतजार करेंगे तो उसने कहा हम लोग से अस्पताल वाले ने कि साहब आप बैठ जाइए और हमारे जैसे वहाँ पर एक दो लोग और भी थे तो उसने कहा बैठ जाइए ग्यारह बजे आएंगे तो हो जाएगा आपका काम कितनी देर बैठना है अरे मुश्किल से डेढ़ दो घंटा बैठने की बात है परंतु अब पता नहीं उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर लगने लगा कि डेढ़ दो घंटा तो बहुत लंबा समय है और वो बेचैनी जो थी उसने हमको उत्साहित किया कि नहीं यार चलो दूसरे अस्पतालों में भी देखते हैं तो हम एक अस्पताल को जानते थे वहां वो आई हॉस्पिटल था वहां से तकरीबन सात आठ किलोमीटर दूर तो हमने और हमारी पत्नी ने यह निर्णय लिया कि चलिए साहब एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट उसका नाम भी निकला था लिस्ट में और हमने कुछ समय वहां काम भी किया है तो चलिए वहां चलकर पूछते हैं खैर एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के वॉलंटियर का बिल्ला लटका के आराम से अस्पताल के अंदर तो घुस गए परंतु जब लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई वैक्सीन तो कोई एक ओर इशारा करता था कोई दूसरी ओर इशारा करता था खैर उन सब इशारेबाजियों को देखते हुए हम एक काउंटर पर पहुंचे उस काउंटर पर उसने कहा कि देखिए साहब अब देखिए इस समय तक समय हो चुका था तकरीबन 10। उसने कहा साहब देखिए हमारा नाम तो है मगर अभी हम लोगों ने इस पर कुछ विचार नहीं किया है मैं सोचने लगा कि वह काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति कितने सम्मान के साथ बता रहा है कि अभी है हम लोगों ने विचार नहीं किया है मतलब मुझे लगता है विचार श्रृंखला में जहां मैंने काम किया था वहां पर तो काउंटर पर बैठे व्यक्ति को अपने विचार की तो स्वतंत्रता थी ही नहीं उसको तो विचार दूसरे लोग दिया करते थे परंतु इस अस्पताल में कम से कम महत्ता इतनी तो थी कि वो ये कह पा रहा है कि ये विचार अभी हमने नहीं किया ठीक है, है साहब जब विचार ही नहीं किया तो मैं क्या कर सकता था वहां से निकला जब घर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक और अस्पताल दिखाई पड़ा उसका नाम था विरिंची अस्पताल तो साहब विरिंची अस्पताल काफी ऊंची दुकान थी मतलब उस ऊंची दुकान मेरा मतलब वो ऊंची दुकान फीके पकवान वाले से नहीं है ऊंची दुकान थी मतलब उसका सीलिंग वगैरह काफी ऊंची थी अच्छा बड़ा हॉल था और जब उसमें पहुंचे तो कोई बहुत भीड़ भी नहीं थी और काउंटर पर एक महिला थी उन्होंने तुरंत कहा कि साहब नाम आधार कार्ड वगैरह बताइए हम लोगों ने आधार कार्ड जेब में रखे हुए थे निकाल कर दे दिए उन्होंने रजिस्टर में नाम लिख लिया हम लोगों ने कहा कि चलो भाई बड़ा अच्छा हुआ अब तो सीधे वैक्सीन लगाने के लिए जाना पड़ेगा नाम लिखने के बाद उन्होंने हमारे आधार कार्ड वापस कर दिए हमने कहा साहब अब हम कहा जाए तो उन्होंने बताया कि अब आप घर जाइए मैंने कहा क्यों बोले कि अब जब आपका नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा मैंने कहा नंबर आएगा मगर आज तो वैक्सीन लगनी है बोले हां वैक्सीन लगनी है मगर अभी इंतजाम शुरू नहीं हुए हैं ना तारीख दो मार्च समय साढ़े दस अभी इंतजाम शुरू नहीं हुए हैं विरिंची अस्पताल हम साहब फिर वापस निकले उसके बाद हम पहुंच गए वापस वही मेडिकेयर अस्पताल में बताया गया कि साहब जाइए चौथे माले पर पहुंच जाइए वहां पर कुछ काम हो रहा है तो साहब वहां भी पहुंच गए तकरीबन 11 बज चुका था वहां पर एक अजीब सा भेड़िया धसान टाइप का था परंतु जहां पर रजिस्टर में नाम लिखा जाना था और पैसे लिए जाने थे वहां पर जगह थी मतलब हम वहां पहुंच गए अपने वहां एक महिला बैठी थी उन्होंने नाम लिखा कार्ड देखा वो आधार कार्ड देखा और पैसे ले लिए जाहिर है जब हालांकि अब बाद में मुझे पता चला है कि मुझको इसकी कोई रसीद वगैरह नहीं दी गई थी तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा साहब बैठ जाइए आपको बुलाया जाएगा बैठ गए उनके बगल में एक सज्जन कुछ कंप्यूटर पर कर रहे थे तो थोड़ी देर के बाद जब कुछ नहीं हुआ और हम बैठे रहे कुर्सियों पर और लोग कंप्यूटर वाले के सामने जाकर भीड़ लगा रहे थे तो हमारी भी उत्सुकता जागी कि भाई आखिरकार कंप्यूटर के सामने क्या हो रहा है वहां पर गए पूछा उस भीड़ में किसी तरह भेड़िया धसान में घुसे और पूछा लोगों से तो जब पूछा तो पता चला कि साहब यहां रजिस्टर हो रहा है हमने कहा वो जो वहां पर उन महिला ने किया था वो क्या था बोले नहीं वो तो खाली पैसा जमा करना था अब इस बीच में एक डॉक्टर साहब आ गए वहां पर हट्टे कट्टे हृष्ट व्यक्ति और वे लोगों से निवेदन करने लगे साहब आप लोग बैठ जाइए मैं आपको समझाता हूं परंतु कौन उनकी बात सुनने वाला वो बार बार इतना ही कहते रहे कि मैं आपको समझाता हूं उन्होंने न तो समझाने की शुरुआत की और ना लोगों ने उनकी बात सुनी कुछ देर के बाद उन्होंने थोड़ा धमकाने के लहजे में कहा तो हमारे जैसे कुछ लोग थे जो धमकी सुन करके वहां से हट गए हमने कहा कोई बात नहीं फिर हम बैठे रहे फिर कभी उठकर कंप्यूटर वाले के पास जाते फिर वहां भीड़ द्वारा धकिया कर पीछे कर दिए जाते तो इस तरह से चलता रहा अब देखिए यहां मैं जिस भीड़ का जिक्र कर रहा हूं वो कुल मिला शायद 40-50 लोग होंगे परंतु उन चालीस 50 लोगों में इतना क्योंस मचा हुआ था कि मुझे याद आने लगा कि बैंकों में हम लोग अपने छोटी ब्रांचों में भी दो सौ लोग आ जाते थे उसके बावजूद एक सिस्टम या नियम बना करके कुछ ना कुछ कर लेते थे मुझे लगता है अस्पताल में शायद इन लोगों को न तो भीड़ का अनुभव था और मैं ये तो नहीं कह सकता इच्छा नहीं रही होगी इच्छा तो अवश्य ही रही होगी कि भीड़ को किसी तरह संचालित कर सके परंतु शायद अनुभव नहीं था खैर थोड़ी देर के बाद उन डॉक्टर साहब ने फिर से अनाउंस किया कि साहब जिन लोगों ने घर पे रजिस्टर करा रखा है रजिस्टर मतलब वो अपना कुछ वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करा रखा है वो लोग हमारे साथ आ जाएं, साहब हम थोड़े चतुर निकले हमने वहीं बैठे बैठे वेब पर रजिस्टर कर दिया और हमने भी थोड़ी दो तीन मिनट के बाद अपना हाथ उठाया हां साहब हम भी हैं बोले कि तो आइए आगे अब हम आगे बढ़ गए आगे एक दूसरे कमरे में एक हॉल जैसा था उस हॉल में एक कमरे में एक नर्स इंजेक्शन लगा रही थी और दो नर्सेज जो थी वो उनमें से एक रजिस्टर भर रही थी और एक ब्लड प्रेशर नाप रही थी और टेम्परेचर देख रही थी तो वहां पर एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम बना हुआ था क्योंकि दरवाजे पर लोग लाइन लगाए खड़े थे और वो लाइनों के साथ हम भी खड़े हो गए हमारा भी नंबर आ गया बीपी पी नापा गया और रजिस्टर में नाम लिखा गया टेम्परेचर नापा गया यहाँ पर एक छोटी सी घटना और बता दू मेरी पत्नी जब रजिस्टर में अपना नाम लिखाने लगी तो जो नर्स थी उन्होंने ध्यान से मेरी पत्नी की ओर देखा और कहा आप आप यहाँ पर क्यों हैं तो उन्होंने कहा जी ये मेरा आधार कार्ड है मेरा नाम है मुझे इंजेक्शन लगवाना है वैक्सीन लगवाना है तो उसने कहा परंतु इसके हिसाब से तो आपकी उम्र तिरसठ साल की लग रही है उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा परंतु आप लग नहीं रही हैं तिरसठ साल की मेरी पत्नी का चेहरा लाल सा होने लगा और वो लाल मतलब गुस्से से नहीं शर्मा गई और वो हंसने मुस्कुराने लगी और उन्होंने नर्स से कहा कि मैं बहुत आभारी हूँ आपकी और मैं अब चाहूंगी कि आप मेरे घर पर आए वगैरह वगैरह ऐसा यानी कि वो बहुत ही खुश हो गई और उन्हें बहुत अच्छा लगा मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ मैंने तुरंत तो उस मैचों के पीछे था उनके मैंने तुरंत तो उस नर्स से कहा कि आपको लगता है कि मेरी उम्र सड़सठ साल की होगी अब नर्स बेचारी क्या कहती उसे कहना पड़ा नहीं नहीं आपकी भी नहीं लगती है खैर ये छोटा सा छोटा सा बीच में मैंने छोटा कहानी से हट के बात बताई मगर खैर तो इस तरह से मेरी पत्नी का वो दिन जो था वो यादगार दिन हो गया और वो बहुत ही नहायती खुश और आज भी खुश और खुर्रम दोनों ही हैं खैर साहब उसके बाद हम लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए दरवाजे पर आ गए और हमारे आगे चार पांच लोग थे जब हमारे आगे कुल दो लोग रह गए तो एक डॉक्टर साहब ने पूछा किसी और अपने साथी से कि वो आइए साहब कहाँ हैं तो उस साथी ने कहा कि वो आ रहे हैं उसने कहा उनको बुलाओ तो एक मिनट में वो आईएएस साहब आ गए एक बूढ़ा गंजा व्यक्ति ऑब्वियसली आईएएस होगा और उसके साथ में दो तीन चार औरतें जो संभवता उसकी मतलब पत्नी या रिश्तेदार या जो भी रही हो या मोहल्लेदार रही हो तो देखिए साठ से ऊपर के होंगे तो आईएएस तो भूतपूर्व आईएएस ही होंगे और तथाकथित नाम के आगे लगा हुआ था तो ठीक है सम्मान का विषय उनके लिए रहा ही वे शायद ये भूल चुके थे कि शतरंज के खेल के बाद सारे प्यादे और राजा वजीर हाथी घोड़े सब एक ही डब्बे में रहते हैं मगर खैर वहां भी उनका डब्बा अलग था और वो अलग डब्बे के नाते ही वो लाइन में हमसे आगे लाकर खड़े कर दिए गए बात सिर्फ इतनी सी थी कि मेरा नंबर था वहां पर परंतु मुझसे आगे वो तीन चार लोग आ गए मेरे को अपने दिल के अंदर उस इंतजार करने के कोई दुख नहीं था क्योंकि खुशी ये थी कि बस अब नंबर आ गया है परंतु वो जो वर्ग भेद वहां पर किया गया उसकी वजह से मैं चुप नहीं रह सका डॉक्टर साहब जो वहां दरवाजे पर खड़े थे और वो गंजे सज्जन जो वहां दरवाजे पर खड़े थे मैंने उन सबों को सुनाते हुए थोड़े ऊंची आवाज में कहा कि भाई साहब आईएएस पास वाले को तो आपने आगे कर दिया और आईएएस फेल वालों का भी कोई नंबर आएगा क्या क्योंकि हो सकता है कि इस भीड़ में कुछ आईएएस फेल वाले भी हों तो उनको भी बुला लीजिए डॉक्टर बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है वो गंजे सर्जन ने अपना सिर झुका लिया उनके साथ की महिलाएं मुझे नहीं मालूम हिंदी समझ पाई या नहीं परंतु वो सज्जन इतने बेहया थे कि वो उसके बाद भी आगे गए इंजेक्शन लगवाया और हालांकि उसमें आधा एक मिनट ही लगा होगा क्योंकि प्रति वैक्सीन संभवतः 10 से 15 सेकंड का ही समय लग रहा था उसके बाद एक मिनट के बाद हमारा भी नंबर आ गया और हमने और हमारी पत्नी ने भी वैक्सीन लगवा लिया जब हम वैक्सीन लगवा चुके तो बाहर आए डॉक्टर ने कहा कि अब आप लोग बैठ जाइए और आधे घंटे आपको ऑब्जर्व किया जाएगा हमने कहा साहब उसके बाद हम लोग अपने घर जा सकते हैं बोले नहीं जब तक आपकी एंट्री कंप्यूटर में नहीं होगी तब तक आप घर नहीं जा सकते क्योंकि यदि कंप्यूटर में एंट्री नहीं हुई तो आपको सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा और तब आपको सेकेंड डोज के लिए रजिस्टर नहीं हो पाएंगे हमने कहा साहब एंट्री कहां होगी उन्होंने कहा साहब ये कंप्यूटर पे एक महिला बैठी हुई है वो एंट्री करेंगी हमने कहा ठीक है तो हमारी पत्नी तो कुर्सी पर बैठ गई और हम उन कंप्यूटर वाली महिला के सामने जाकर खड़े हो गए वहां पर एक सज्जन और खड़े हुए थे वो कहीं विदेश यात्रा करने वाले थे मुझे नहीं लग रहा था कि वो साठ से ऊपर के थे परंतु चूंकि वो भी खड़े हुए थे तो मुझे लगा हो सकता है कि भाई साठ से ऊपर के हों मैं आपको विदेश यात्रा का जिक्र क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं उन्होंने बाद में ये जिक्र किया वो मुझसे बोले साहब आपसे पहले मेरा नंबर है मैंने कहा जरूर आप यहाँ पर पहले से खड़े हैं आपका ही नंबर होगा तभी मेरे बगल में एक महिला खड़ी थी वो बोली कि और उनसे पहले मेरा नंबर है मैंने कहा साहब ये भी बात मान लेता हूं अगर आप दोनों के पीछे मेरा नंबर है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है उन्होंने कहा और ये जो दो महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं जो कि अपना एंट्री करवा रही हैं, मैंने ही उनको अपने से आगे जाने का मौका दिया है तो बहुत खुशी की बात है आपने अपना स्थान उनको दे दिया तो कायदे से तो आपको हम सबके पीछे होना चाहिए था परंतु चलिए कोई बात नहीं उन्होंने मेरी ओर घृणापूर्ण नजरों से देखा और बोली कि आप भी इन्हीं की तरह हैं इन्हीं की तरह मतलब वो जो विदेश जाने वाले सज्जन थे उनकी तरह हैं बोले कि वो इन बूढ़ी महिलाओं को आने की जगह नहीं दे रहे थे और आप उन्हें आगे जाने का मौका देने पर चिढ़ रहे हैं मैंने कहा मैं न तो चिढ़ रहा हूं न खुश हो रहा हूं और ना आपकी प्रशंसा कर रहा हूं मैंने कहा नियम जो है वो बता रहा हूं कि यदि आपने उनको अपनी जगह दी थी तो आपको लाइन में सबसे पीछे जाना चाहिए था नहीं गई आप कोई बात नहीं साहब उन्होंने एक अजीब से नजरिए से अपनी नाक सिकोड़ी और खड़ी हो गई आप देखिए भैया तकदीर मार्च का महीना जो डरावना लगता है उसका क्या हुआ उस मार्च के महीने के डर ने आ, आ, मार्च के महीने के खतरे ने वहां पर अपना रूप दिखाया वो रूप यह था कि वो लॉग इन नहीं हो पा रहा था यानी कि सिस्टम डाउन 40 मिनट तक हम लोग वहां पर खड़े रहे सिस्टम डाउन रहा उसके बाद वो सज्जन जो विदेश जाने वाले थे उनके साथ में एक 17, 18 या 19, 20 वर्ष की एक लड़की भी थी वो उनसे आकर बीच बीच में कुछ बात कर रही थी तो वहीं पर एक और सज्जन जो हम लोगों से पीछे खड़े थे उन्होंने उस डॉक्टर की ओर इशारा करके पूछा कि डॉक्टर साहब ये बच्ची ये यहाँ पर कैसे वैक्सीन लगवा लेगी डॉक्टर साहब ने कुछ घिघियाती हुई आवाज में कहा कि वो बच्ची दरअसल ये लोग विदेश जा रहे हैं इसलिए इन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत है उस व्यक्ति ने कहा साहब मगर विदेश जाने के लिए वैक्सीनेशन वाला कोई कैटेगरी तो है नहीं अब साहब मुझे तो पता नहीं कि कैटेगरी है या नहीं परंतु यह बात कही गई इस बीच मैंने क्या किया अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरी जगह पर भी एक कंप्यूटर पे कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था मैंने अपनी पत्नी को इशारा करके बुलाया और कहा कि तुम वहां जाओ और उस काउंटर पे लाइन में लग जाओ आखिरकार हम लोग जुगाड़ू तो हैं ही तो वहां पहुंच गई हमारी पत्नी और कुछ और समय लगा होगा उसके बाद उसने मुझे इशारा किया कि इधर आ जाओ वहां पर क्या हुआ कि जब सिस्टम फेल हो गया तो वहां पर एक लड़का खड़ा था उसने कहा कि आप लोग अपना नाम फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर हमको बता दीजिए और जब भी सिस्टम चालू होगा तो मैं वांछित कार्यवाही कर हम लोग वहां पर नाम वगैरह बता करके चले आए हम लोगों को यह तो भरोसा था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही और नहीं कुछ होगा तो आकर फिर अस्पताल में पूछेंगे घर आ गए और इस तरह से हम लोग तकरीबन 12 साढ़े बारह बजे तक घर पहुंच गए यानी कि हम अपने घर से पौने नौ पे निकले थे और पौने एक पर हम अपने घर में थे कुल समय चार घंटा जिसमें से कि रफली एक डेढ़ घंटा हमारा सड़कों पर बीता होगा विभिन्न अस्पतालों के चक्रते और बाकी समय ये मेडिकेयर हॉस्पिटल जो भी था उसमें साहब साढ़े तीन बजे उन सज्जन का फोन आया उन्होंने हमसे कहा कि आप आधार कार्ड और अपनी और पैन कार्ड की कॉपी का फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए तुरंत भेज दिया गया नंबर पर रात में और उनका शायद 15 मिनट के अंदर हमारे पास एसएमएस भी आ गया प्रशासन की ओर से कि आपका कोविड वैक्सीन का पहला डोज लग गया है तो दैट मीन्स कि वो सर्टिफिकेशन हमारा हो गया रात में साढ़े दस बजे उन सज्जन का फिर से फोन आया उन्होंने हमारा नाम और कार्ड नंबर कंफर्म किया मैंने जब उनसे पूछा कि भाई क्या आप अभी तक अस्पताल में काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं अब मैं अस्पताल से घर आ चुका हूं और घर पर आकर अपनी लिस्ट को कंफर्म कर रहा हूं इतने डेडिकेटेड एंप्लॉयी और इतना डेडिकेटेड कर्मचारी वास्तव में प्रशंसनीय है मैं यह तो नहीं कहता कि आ, ऐसे लोग नहीं होते हैं परंतु मैं केवल यही कह सकता हूं कि किसी को भी बुरा कहने या नाराज होने से पहले हमें यह भी एहसास करना पड़ेगा कि बहुत से लोग हैं जो अपने काम को आ, सिर्फ महज काम या वक्त बिताने का जरिया नहीं समझकर उसको कितने डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं आ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात और कहूँगा कि मुझे बंबई में मेरे एक दोस्त ने जो मेरे सहकर्मी भी थे उन्होंने एक बार एक बहुत बढ़िया लाइन कही थी हम लोग कोई मैं बंबई में केंद्रीय कार्यालय में काम कर रहा था और चूंकि केंद्रीय कार्यालय वालों को तो सभी सर्कल्स का डाटा इकट्ठा करके कहीं रिटर्न बनाकर भेजना होता था तो मैं और हमारे वो मित्र मिलकर के हम लोग वो रिटर्न बनाते थे तो एक आध सर्कल से वो रिटर्न नहीं आया था तो मैंने कहा कि भाई ये शासन यानी भारत सरकार को यह डेटा भेजना है तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जिस सर्कल से नहीं आया है वो सर्कल वैसे भी बहुत छोटा है इस मामले में तो क्यों ना उसकी फिगर को रिपीट करते तो हमारे उन दोस्त ने एक वाक्य कहा था उन्होंने कहा था साहब हम बंबई के लोग हैं हम लोग काम कम भले ही करें मगर जब भी करते हैं काम अच्छा करते हैं काम की क्वालिटी उत्तम होती है और मुझे उन्होंने तो बंबई के लोगों के बारे में कहा था परंतु मुझे लगा कि यह जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ा पाठ है लेसन है कि काम चाहे जितना भी करो परंतु जो भी करो वह श्रेष्ठतम होना चाहिए श्रेष्ठतम दुनिया की नजरों में नहीं परंतु अपनी नजरों में तो उस दिन अस्पताल का जो मित्र हमारा अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने जो उस दिन किया रात में 10 बजे जब उसने चेकिंग करके अपना काम समाप्त किया होगा मुझे नहीं मालूम मैं अंतिम आदमी था या नहीं था परंतु जो भी था अब्दुल्ला ने जब अपना काम समाप्त किया होगा तो मुझे यकीन है कि उसे बहुत अच्छी नींद आई होगी और मुझे एक बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई तो दोस्तों आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूं काफी लंबा समय हो गया है और आपने इसको सुनने के लिए समय निकाला मैं उसके लिए आपका आभारी हूं तो फिर अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे आज ही के दिन और आशा करते हैं कि आज ही के समय पर तो हमने एक बात कही का यह एक और एपिसोड समाप्त होता है नमस्कार छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी